आइए सुने कार्यक्रम हवा महल दोस्तों आज हवा महल कार्यक्रम में आइए सुनते हैं गुरुमीत रामलमीत की लिखी झलकी तमाशा ने बहुत बड़े बड़े तमाशे देखे होंगे बहुत बड़े बड़े तमाशे वाले जादूगर देखे होंगे बच्चा नहीं देखने देंगे ऐसे हाँ, अच्छा बच्चा लोग अब तालिबाजा दो हाँ तो मेहरबान हो कदरदानो अब ठीक है अरे भाई जेंटलमैन अरे तुम कहां चलती है क्या तमाशा अच्छा नहीं लगता है तुमको तमाशा हो कहाँ रहा है जो देखने के लिए रुक जाऊं? तुम तो बातें ही बनाते जा रहे हो अगर कोई जादू वादू दिखाना है तो जल्दी दिखाओ अरे कदरदान जादू देखने दिखाने का मजा कहाँ आता है जादू वो जो सिर चढ़कर बोले समझे तुम्हारा जादू अच्छा होगा तो लोग अपने आप रुकेंगे बोर करोगे तो कौन रुकेगा तुम्हारा लगता है तुम्हे जादू देखने की काफी जल्दी आए अगर दिखा रहे हो तो जादू देखना ही पड़ता है इसमें जल्दी वल्दी की कोई बात नहीं अरे भाई माफ करना अरे तुम जानते ही हो सबको रोटी का चक्कर होता है हस मुझे भी है आ, कुछ लोग और जुट जाएंगे तो रात को बच्चों के लिए खाने का जुगाड़ हो जाएगा जमूरे जमूरे <laughs> अरे ओ जमूरे अरे, अरे क्या बात है लगता जमूरा अभी सो गया है जमूरे ओ जमूरे अरे भाई क्या वाकई ही सो गया है नहीं उस्ताद भला मैं क्यों सोने लगा तो फिर जवाब क्यों नहीं दे रहा है उस्ताद भूख के मारे बोला नहीं जा रहा बिल्ली के ख्वाब में छींचे मूर्ख पहले कुछ कमा तो लो बिना कमाए भला रोटी कहाँ से खाएगा तो फिर उस्ताद जल्दी कमाओ ना अरे इन साहेबान को तो जल्दी जाने की पड़ी है तू कमाने की बात कह रहा है खैर हो सकता है इन्होंने किसी को टाइम दे रखा हो उस्ताद तुमने बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने वाकई किसी को मिलने का टाइम दे रखा है तो फिर ये जाएं जाने से इन्हें कौन रोक सकता है उस्ताद पर ये जाए कैसे अपने पाओ से चलकर जाएंगे चलकर ये नहीं जा सकते उस्ताद अरे मिलने वाला दूर होगा तो ये बस गाड़ी टैक्सी अरे किसी भी सवारी से जा सकते हैं पर ये नहीं जा सकते ना उस्ताद। तू तो बड़ा लगता है भाई उस्ताद अगर उस्तादी नहीं तो लोगों को ठगने वाले गुरु का चेला तो हूँ <laughs> बेवकूफ पता है तुझे क्या कह रहा है कहने से पहले अपनी समझदारी से भी कुछ काम तो ले लिया कर उस्ताद खूब सोच समझ लिया <laughs> इस तरह तो तुमने अपने उस्ताद जाने के मुझे ही ठक कह दिया पहले इन से पूछ उस्ताद, क्या ये किसी से मिलने गाड़ी टैक्सी या बस से जा सकते हैं हाँ तो भाई साहब क्या तुम गाड़ी बस या टैक्सी से जा सकते हो हाँ? क्यों नहीं ये तो किसी भी तरह जा सकते जा सकते हैं पर इनके पास तो पैसे ही नहीं हैं जमुई ये तूने कैसे इनके पास पैसे ही नहीं है क्यों मेरे पास पैसे नहीं है क्या ये देखो है, है? है? जेब में पर पर में भी नहीं अरे हैं ये किसी जेब में भी नहीं अरे अरे मेरा बटुआ मेरा बटुआ गया अरे मैं सच कह रहा हूँ मैंने पेंट की पीछे की जेब में बटुआ रखा था मैंने मैंने देख ली किसी तुम्हारी जेब कट गई है हाँ ये ये तुम्हारे तमाशे की वजह से हुआ है मैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाता हूँ यहाँ से कोई मत मधिले मैं सबकी तलाशी दिलवाऊंगा पुलिस को अरे जमूरे हाँ हाँ अरे हमारा तमाशा तो बीच में ही रह गया या तो तमाशे में तमाशा हो गया इन की जेब कट गई इन साहेबान की जेब कट गई जमूरे उद हाँ पुलिस लेने जा रहे हैं उदे कहो कि पहले हमें दो रोटी कमाने दे उता अगर पुलिस आ गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे मैं रोटी कहा से खाऊंगा उद हार में जाए तुम्हारी तो रोटी मेरा बटवा खो गया है किसी पगट मार ने पागट मार दिया लगता है जमुरे अब आ, क्या किया जाए? उस्ताद इन्हें की चिंता मत करें। इनका बटुआ यहीं कहीं होगा अगर नहीं मिला न, अगर नहीं मिला न, तो, तो, तो, तो तो तो क्या जमुरे? आ, तो क्या होना है कहीं से बटुआ ना मिला तो 200 रुपए रूपए तुम्हें देने पड़ेंगे उस्ताद। पड़ेगा तू भी कैसा चेला है रे? हर बात में गुरु कहीं चूना लगाना चाहता है अरे मैं कहता हूँ यहाँ कोई खेल तमाशा नहीं होगा पहले मेरे दो सौ रुपए ढूंढ कर दो समझे जमूरे आज ताज हमारे पास तो दो पैसे भी नहीं है हुँ? ये दो सौ रुपए की बात करते हैं अब भरा हम दो सौ कहा से लाएंगे हाँ तमाशा दिखा कर लोगों के सामने झोली फैलाएंगे तो मुश्किल से दस बीस रुपए बनेंगे लगता है उद तुम भी डर गए क्यों ना डरूं भाई दो सौ रुपए का सवाल है तो दो सौ रूपये के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता उस्ताद हाँ मैं इनका बटुआ जरूर दिला सकता हूँ हाँ हाँ हा, अरे जमूरे यार जमूरे इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने से पहले सोच भी खूब सोच लिया उस पहले इनसे पूछो कि इनके बटुए का रंग क्या है साहब, तुझे तो बताओ कि तुम्हारे बटुए का रंग क्या है मेरे बटुए का रंग बटुए का जमूरे उससे ये भी पूछो की इनकी फोटो के नीचे किस लड़की का फोटो है हाँ। तो मेहरबान जमूरा जानना चाहता है कि तुम्हारी फोटो के नीचे किसका फोटो है और कोई फोटो नहीं है सिर्फ मेरा फोटो है मेरा उस्ताद अरे जमूरे ये साहिबान तो इंकार करते हैं किसी दूसरे का फोटो होने से, हाँ। इतने किस लड़की का है मैं तो इनको यही सलाह दूंगा उद की अगर बटुए में फोटो ही रखना है तो उस लड़की का रखे जिसे ये हासिल कर सके देख कर इन्हें ये बटुआ लौटा दो उद अजीब बात है मेरी जेब में से निकलकर बटुआ जमुरे के पास कैसे चला गया हाँ हाँ हाँ हा। तो यही तो जादू है जो तुम देखना चाहते थे इसमें इसमें से दो सौ रूपये कहाँ गए बटुए में होंगे इसमें मगर इसमें तो नहीं है जमुरे, हम पर तो चोरी का इल्जाम आ रहा है भाई उस्ताद तुमने और भी कई जादू दिखाने होंगे जल्दी से इनके दो सौ दे दो जमुरे क्या हर बार तू मुझको ही चुना लगाएगा अब तुम्हारे पास से निकला है और दो सौ रुपए में दूंगा तो फिर दो सौ रुपए इनकी जेब में ही होंगे और कहा जाएंगे उद भाई साहब हम गरीबों को काहे को मारते हो हम पर शक करने से पहले अपनी जेब में तो टोल लीजिए अरे मेरी जेब में पैसे कहाँ से आएंगे रुपए बटुए के अंदर थे बटुए के समझे हाँ। सभी, सभी में हर जी क्या है कदरदार अरे तुम्हारे सामने ही तो मैं सभी जेबों में हाथ डालकर देख रहा हूँ अब वो कमीज की या वो आगे की जेब भी देख लो कमीज कदरदार ये लो ये अभी औरे, ये ये अरे दो सौ रुपए अरे ये इसमें इस, इस जेब में थे आप ये पहला जादू देखा, क्योंकि ये देखने के लिए बहुत जल्दी मचा रहे थे, इसलिए सबसे पहले इनको ही तमाशा बनना पड़ा मैं आपको बहुत बड़े बड़े जादू दिखाऊंगा मैं ऐसे जादू दिखाऊंगा कि जिन्हें देखकर आप सब दांतों तले उंगली दबाने लगे होंगे तो जमूरे आज तमाशे के आखिर में आज कौन सा जादू दिखाया जाए उज जो तुम्हें ही अच्छा लगे हमारे जादू तो सब अच्छे हैं बच्चा भला अपना बच्चा किसे बुरा लगता है तो फिर वो दिखाओ देखने वालों को अच्छा लगे पहले जादू की तरह दूसरे जादू भी बहुत अच्छे हैं बेटा बच्चा लोग एक बार फिर ताली बजाओ जोर से ताली बजाओ तमाशे के आखिर जादू इस टोपी का होगा सब लोग टोपी को देख लो बिल्कुल खाली है अरे साहिब का जरा अच्छी तरह से टटोल कर देखो तो भी खाली है ना बिल्कुल लो हाथ में पकड़ कर देख लो है। ये आप भी देखिए ये आप भी देखिए बिल्कुल खाली, खाली है ना मैं इसे बीचो बीच यहां रख देता हूं जब मैं इसे उठाऊंगा तो नीचे से एक ऐसी चीज निकलेगी ऐसी चीज निकलेगी जिसे देखकर आप सब हैरान हो जाएंगे उस्ताद अब बातें बंद करो और दूसरे जादू जल्दी से दिखाओ जल्दी से दिखाता हूं ठीक है ठीक है क्या भूख दिखाई क्या बात? यार वो जादू।, जादू तो देखा ही नहीं जमूरे, जमूरे। उस्ताद। अरे अब क्या लेटा ही रहेगा उस्ताद मैं तो हुक्म का गुलाम हूं उस्ताद जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा जमूरे इस दुनिया में कोई किसी का गुलाम नहीं है सब अपने पेट के गुलाम है मदारी भाई इस समय तो तुमने हमें अपना गुलाम बना रखा है बल्कि तुम्हारी टोपी के गुलाम बन रहे हैं जानने की बड़ी बेचैनी हो रही है टोपी के नीचे क्या है जमूरे जमूरे तू भी उठ जाओ अच्छा उस कर टोपी का जादू देख ली उत भूखे पेट भक्ति नहीं होती उस्ताद मेरे पेट में पे तो दौड़ रहे हैं को खिलाने के लिए अभी कोई पैसा भी तो नहीं मिला है क्या अभी तक किसी ने कोई पैसा नहीं दिया उस्ताद देंगे देंगे जमूरे देंगे सब लोग देंगे तू अपनी चादर बिछा दे फिर देखना किस तरह बारिश की तरह पैसे बरसते हैं मुझे तो ऐसा लगता है उस्ताद कि जब तक तुम टोपी का जादू नहीं दिखाओगे देखने वाले एक पैसा नहीं हम से कोई पैसा नहीं नहीं बच्चा कोई मांगते हैं। ये तो हमारे जादू के काम पर हमें इनाम देंगे हमने इतने अच्छे अच्छे जादू दिखाए हैं उद क्या ये अभी तक भी नहीं हुए खुश साहब लोग अभी भी जेल में हाथ डालने से झिझकते हैं तो बहुत जल्दी बेसब्र हो जाता है जमूरे देखने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने हमें इनाम जरूर देना है अब क्या अपना कलेजा इन्हें खुश करना पड़ेगा उस हमारा पार? काम है तमाशा दिखाना तुमने टिकट तो लगा नहीं रखा जो दे उसका भी भला जो ना दे उसका भी भला टोबी तो का जादू तभी दिखाया जाएगा जब सब लोग इनाम देंगे बस दो मिनट का वक्त और लूंगा वाह कमाल हो गया लगता है है है सबको हमारा अच्छा लगा है उस्ताद तो कदरदान आप लोगों ने हम गरीबन पर बहुत तरस खाया है। माया से हमारी जोली है ये पापी पेट इंसान से क्या क्या नहीं करवाता पापी पेट तो राजा को भी भीख भागने के लिए मजबूर कर देता है इसलिए के नीचे भी पेट का ही जादू है तो कदरदान मेहरबान अब टोपी उठा रहा हूं तो देखिए तो देखिए लीजिए देखिए अरे जाए। अरे, जाए। अरे, जाए। तो तो का अरे रोटी का टुकड़ा नहीं किया अरे रोटी का जाने। तो है। रोटी का टुकड़ा इससे बढ़कर और क्या जादू होगा दुनिया में हर कोई रोटी के जादू से ऐसी होकर इधर उधर भाग रहा है वाह वाह भाई कमाल कर, कर किया तुमने आज के हवा महल कार्यक्रम में आप सुन रहे थे झलकी तमाशा लेखक और प्रस्तुतकर्ता थे गुरुमीत रामलमीत